मांडुक्तोपनिषद गौड़ कारिका पदार्थ कल्पना की मूल जीव कल्पना है बाह्याध्यात्मका भावनातरेतरनैमित्तकत कल्पनाया किलमच्य बाह्य और आंतरिक पदार्थों की परस्पर निमित्त और नैमित्तिक रूप से कल्पना होने में क्या कारण है सो बतलाया जाता है जीवम कल्पयते पूर्व ततो भावान पृथक विधान बाह्यात्मिका वह विद्य तथा स्मृति वह प्रभु सबसे पहले जीव की कल्पना करता है फिर तरह तरह के बाह्य और आभ्या आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है उस जीव का जैसा विज्ञान होता है वैसा ही स्मृति भी होती है जीवम हेतु फलात्मक अहम करोमि मम सुख दुखे इतवलक्षण एव शुद्ध आत्मनि रज्जा विव कल्पयते पूर्व ततर्थन क्रिया कारक फलभेदेन प्राणादी नाना ना, विधान भावान बाह्यानाध्यात्मिका से व कल्पते सबसे पहले मैं करता हूँ मुझे सुख दुख है इस प्रकार के हेतु फलात्मक जीव की वह प्रभु इससे विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध आत्मा में राज्यों में सर्प के समान कल्पना करता है फिर उसी के लिए क्रिया कारक और फल के भेद से प्राण आदि नाना प्रकार के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है तत्र कल्पनायाम को हेतुरीतुच्य योसौ स्वयं कल्पि जीव सर्वकल्पनायाधिकृत स यथा विद्य यादृशी विद्या विज्ञान मश्येती यथा विद्य तथा विधव स्मृति तथा इति सो हेतु कल्पना विज्ञा फल विज्ञान तेतुलस्मृति ततस्त तदर्थक्रियाकारेद विज्ञा तेभ्य स्तृति विज्ञानानि पुनस्तानन बह्या चेतरे तर निमित्त नैमित्तिक भावे नाले कधा कल्पय उस कल्पना में क्या हेतु है इस पर कहा जाता है यह जो स्वयं कल्पना क्रिया हुआ जीव किया हुआ जीव सब प्रकार की कल्पना का अधिकारी है वह जैसी विद्या वाला होता है अर्थात उसकी जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है अतः वह वैसी ही स्मृति वाला होता है इस प्रकार भक्षणादि हेतु की कल्पना के विज्ञान से ही तृप्ति आदि फल का विज्ञान होता है उससे दूसरे दिन भी उन हेतु और फल की स्मृति होती है और उस स्मृति से उनका ज्ञान तथा उनके लिए होने वाले पाकादि कर्म तंडुलादि कारक और उनके तृप्ति आदि फल भेद के ज्ञान होते हैं उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस स्मृति से फिर उन हेतु आदि के विज्ञान होते हैं इस प्रकार यह जीव बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की पारस्परिक निमित्त नैमित्तिक भाव से अनेक प्रकार कल्पना करता है जीव कल्पना का हेतु अज्ञान है तथा जीवकल्पना सर्वकल्पना मूल मित्युक्तम सेव जीवकल्पना किम निमित्तेति दृष्टानते प्रतिपादयती यहाँ तक जीव कल्पना ही सब कल्पनाओं का मूल है यह कहा गया किंतु वह जीव कल्पना है किस निमित्त से इस बात का दृष्टांत से प्रतिपादन करते हैं अनिश्चिता यथा अंधकारे अंधकार सर्पधारादि फिर भाव तद्भात्मा विकल्पिता जिस प्रकार अपने स्वरूप से निश्चय न की हुई रज्जु अंधकार में सर्प धारा आदि भावों से कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मा में भी तरह तरह की कल्पनाएं हो रही है यथालोके स्वेण निश्चिता मेवेति नवधारित वेवेति रज्जुर्मंदाधकारे किदकधारा दंड कदा विकलिता पूर्व स्वरूपाश्चय नित्त यदि पूर्व स्वरूपेण निश्चिता सैत न सर्पादी विकलो भविष्य यहांस्तांगुलादिषु ऐसा तदवेफलादी संसारधर्मान विलक्षणतया विशुद्ध विज्ञप्तिमात्रे निश्चितवाद जीव प्राणाद्यन भाव भेदेरात्मा विकल्पितेश सर्वोपनिषदा सिद्धांत जिस प्रकार अपने स्वरूप से अनिश्चित अर्थात यह ऐसी ही है इस प्रकार निर्धारण न की हुई रज्जु मंद अंधकार में यह सर्प है जल की धारा है अथवा दंड है इस प्रकार पहले से स्वरूप का निश्चय न होने के कारण अनेक प्रकार से कल्पना की जाती है यदि रज्जु पहले ही अपने स्वरूप से निश्चित हो तो उसमें सर्पादि का विकल्प नहीं हो सकता जैसे कि अपने हाथ की उंगुली आदि में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता यह एक दृष्टांत है इसी तरह हेतु फलादि सांसारिक धर्म रूप थे विलक्षण अपने विशुद्ध मात्र अद्वितीय सत्ता स्वरूप से निश्चित न होने के कारण ही आत्मा जीव एवं प्राण आदि अन विभिन्न भावों से विकल्पित हो रहा है यही संपूर्ण उपनिषदों का सिद्धांत है अज्ञान निवृत्ति ही आत्मज्ञान है निश्चितायाँ यथारज्जुआ विकल्पो विवर्तते रज्जु रेत चाद्विम तद्यतात्मनिश्चय जिस प्रकार रज्जु का निश्चय हो जाने पर उसमें सर्पादि का विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा यह रज्जु ही है ऐसा अद्वैत निश्चय होता है उसी प्रकार आत्मा का निश्चय है रज्जु रेवेती निश्चय सर्वविकल्प निवृत्तौ रज्जु रेवेती चाद्वैतम यथा तथा नेति इति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान कृतात्म आत्मै मनः आत्म वेद अपूर्वन परम्तरआब्राह्य बाह्याभ्यज अजरो मरो मृतो भय एक यह रज्जु ही है ऐसा निश्चय होने से विकल्प की निवृत्ति हो जाने पर जिस प्रकार यह रज्जु ही है ऐसा अद्वैत भाव हो जाता है उसी प्रकार नेति नेति इस सर्व संसार धर्म शून्य आत्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र से उत्पन्न हुए विज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से आत्मा का ऐसा निश्चय होता है कि यह सब आत्मा ही है वह कारण कार्य से रहित और अंतर्बाह शून्य है बाहर भीतर से कार्य कारण दोनों दृष्टियों से अजन्मा है वह जराशून्य अमर अमृत और अभय है तथा वह एक अद्वितीय है यदात्मिक एवेति निश्चय कथम प्राणादिरतर भाव रेत संसार लक्षण विकल्पित उच्य शुणो यदि यह बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है तो वह इन संसार रूप प्राणादि अनंत भावों से कैसे विकल्पित हो रहा है सो so, इस विषय में कहा जाता है सुनो विकल्प की मूल माया है प्राणादिश्च भावैरेतिकल माया सा तेवस्या जया सम्मो स्वयं यह जो इन प्राणादि अनंत भावों से विकल्पित हो रहा है सो so, यह उस प्रकाश में आत्मदेव की माया ही है जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है मैषा तस्त्म देश से यहा माया विना विया गगनमतिमल कुसुमित सपलासै तरूराकीर्णमी कौती तथेयी देश से माया जजा स्वयंपी मोहितव मोहिब मम मुरुतया यह उस आत्मदेव की माया है जिस प्रकार मायावी द्वारा प्रयोग की हुई माया अति निर्मल आकाश को पल्लव युक्त पुष्पित पादपों से परिपूर्ण कर देती है उसी प्रकार यह भी उस देव की माया है जिससे कि वह स्वयं भी मोहित हुए के समान मोहग्रस्त हो रहा है मेरी माया का पार पाना कठिन है ऐसा भगवान ने कहा भी है मूल तत्व संबंधी विभिन्न मतवाद प्राण इति च प्राणी प्राणविदीति गुणविद प्राणोपासक कहते हैं प्राण ही जगत का कारण है भूतज्ञो प्रत्यक्षवादी चार वाक आदि का कथन है कि पृथ्वी आदि चार भूत ही परमार्थ है गुणों को जानने वाले सांख्यवादी कहते हैं गुण ही सृष्टि के हेतु है तथा तत्वज्ञ शैव कहते हैं आत्मा अविद्या और शिव ये तीन तत्व ही जगत के प्रवर्तक है पादा इति पादविधो विषया इति विध लोका इति लोकविधो देवा तदविद पाद वेत्ता कहते हैं विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु है वात्स्यादि विषयज्ञ कहते हैं शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु है लोकवेत्ताओं पौराणिकों का कथन है कि लोक ही सत्य है तथा देवोपासक कहते हैं इंद्रादि देवता ही सृष्टि के संचालक हैं वेदा इति वेदविदो यज्ञा चिद भोक्ते इति च चोक्तृभिद भोज्य इति च तद्भिद वेदज्ञ कहते हैं ऋगा चार वेद ही हैं। कहते हैं ही संसार के के भोक्ता भोक्ता को जानने वाले की प्रधानता बतलाते हैं। तथा भोज्य पर भोज पदार्थों की ही सार का प्रतिपादन करते हैं सूक्ष्म विद स्थूल च तदविद मूर्त मूर्तविदो अमृत सूक्ष्मेदता कहते हैं आत्मा सूक्ष्म अर्थात अरुपरिमाण है स्थूलवादी चारवाक आदि कहते हैं वह स्थूल है मूर्तवादी अर्थात साकारोपाशक कहते हैं परमार्थ वस्तु मृत्यमान है तथा अमूर्तवादियों शून्यवादियों का कथन है कि वह मूर्तिन है कालविदो काल दिशिध वादा वाद दो भुनाली तदिद कालज्ञ अर्थात ज्योतिषि लोग कहते हैं काल ही परमार्थ है दिशाओं के जानने वाले अर्थात स्वरोदय शास्त्री कहते हैं दिशाएँ ही सत्य वस्तु है वादवेद्ता कहते हैं अर्थात धातुवाद मंत्रवाद आदिवाद ही सत्य वस्तु है तथा भुवन कोश के ज्ञाताओं का कथन है कि भुवन ही परमार्थ है मन इति मनोविम विदो बुद्धिरीति तद्विद चित्तविधो धर्म धर्मोद मनोविद कहते हैं मन ही आत्मा है बौद्धों का कथन है बुद्धि ही आत्मा है चित्तज्ञों का विचार है चित्त ही सत्य वस्तु है तथा धर्मा धर्म धर्मवेता अर्थात्मीमांसक धर्म धर्म को ही परमार्थ मानते हैं पंचविंशक इत्येके के सर्विंश इति परे एक विंशक इत्याहु अनंत इतिहा कोई अर्थात सांख्यवादी 25 तत्वों को कोई पातंजल मतावलंबी छब्बीसों को और कोई पशुपात पाशुपात इकतीस तत्वों को सत्य मानते हैं तथा अन्य मतावलंबी परमार्थ को अनंत भेदों वाला मानते हैं लोकान्लोकविद प्रहुराश्रमा इति तदिद स्त्रीपु पुंसक लिंगा परापर परे लौकिक पुरुष लोकानरंजन को और आश्रमवादी आश्रमों को ही प्रधान बतलाते हैं लिंगवादी स्त्रीलिंग पुलिंग और नपुंसक लिंगों को तथा दूसरे लोक पर और अपार ब्रह्म को ही परमार्थ मानते हैं सृष्ट रीति सृष्टविदो लय विधा स्थितिविदे चेहतु सर्वदा श्रेष्ठ वेत्ता कहते हैं सृष्टि ही सत्य है लयवादी कहते हैं लय ही परमार्थ वस्तु है तथा स्थिति वेत्ता कहते हैं स्थिति ही सत्य है इस प्रकार ये कहे हुए और बिना कहे हुए सभी वाद इस आत्मतत्व में सर्वदा कल्पित है विजात्मा प्राण प्राजो बीजात्मा तत्भेदीतरेन्ता अने लौकिकाकता भेद रज्ज्वाव सर्पादय तछून्य आत्म्यात्मस्वूपा हेतु विद्या कल्पिता इति कल प्राणादि प्राणादी श्लोकाना पदार्थ व्याख्याने फलगु प्रयोजनवाद सिद्ध पदार्थत्वाच् यत्नों न करता प्राण भी स्वरूप प्राज्ञ को कहते हैं उपरयुक्त स्थिति पर्यंत सब विकल्प उसी के कार्यभेद हैं संपूर्ण प्राणियों से परिकल्पित अन्य सब लौकिक धर्म द्रज्यों में सर्प के समान उन विकल्पों से शून्य आत्मा में आत्म आत्मस्वरूप के अनिश्चय के कारण अविद्या से कल्पना किए गए हैं यह इन श्लोकों का समुदायार्थ है प्राणादि श्लोकों के प्रत्येक पदार्थ के व्याख्यान का अत्यंत अल्प प्रयोजन होने के कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं, इसलिए प्रयत्न नहीं किया गया किम बहुना अधिक क्या यम भाव दर्शेद तम भाव सत्पश्य तम चावती स भूतः तह समेत तम गुरु जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसी को आत्मस्वरूप से देखने लगता है तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वह भाव तद्रूप होकर रक्षा करने लगता है फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उसके अभिनवेश को प्राप्त हो जाता है प्राणादीना वाण्यम भाव पदार्थम दर्शेद्याचार्योन्न्योवाप्त इधमे तत्व तम भावभूत पश्यमहित वा मेति वा तम च्रष्टारम स भाव वती यो दर्शि भावसौ भूत रक्षति स्वेनात्मना सर्वो निनद्धि तस्तग्रह तदिश इदमे तत्व स तम गृहतागछतीती जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादि में से किसी कहे हुए अथवा किसी बिना कहे हुए अन्य भाव को भी यही परमार्थ तत्व है इस प्रकार दिखा देता है वह उसी भाव को आत्मभूत हुआ देखता है और समझता है कि मैं यही हूँ अथवा यही मेरा स्वरूप है तथा उस दृष्टा के भी जो भाव उसे दिखलाया गया है तद्रूप होकर रक्षा करता है अर्थात उसे सब प्रकार अपने स्वरूप से निरुद्ध कर देता है उसी भाव में जो ग्रह आग्रह अर्थात यही तत्व है इस प्रकार का अभिनिवेश है वह उस भाव के ग्रहण करने वाले को प्राप्त होता है अर्थात उसके आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जानने वाला ही परमार्थदर्शी है एतरे पृथक भाव पृथकिल एवं जो वेद तत्व न कल्पये सो विसित इस प्रकार सबका अधिष्ठान होने के कारण इन प्राणादि अपृथक भावों से पृथक न होने पर भी अज्ञानियों द्वारा यह आत्मा भिन्न ही माना गया है इस बात को जो वास्तविक रूप से जानता है वह निशंक होकर वेदार्थ की कल्पना कर सकता है एत प्राणादिरात्मनो पृथक रप्रतक रेश आत्मा भूतरपृथरीश आत्माज्जुरीवर्पादिकृथगेवेति लक्षि तो तो निश्चित तो। मूढ़री विवेकिना तू रज्ज्वाव कलता नात्मतिरेकेण प्राणादी प्राइद त्मा श्रुते हम रज्जु में कल्पित सर्पादि भावों से रज्जु के समान यह आत्मा अपने से पृथक भूत प्राणादि अपृथक भावों से पृथक ही है ऐसा मूर्खों को लक्षित अभिलक्षित अर्थात निश्चित हो रहा है दिव्यकियों के दृष्टि में तो यह जो कुछ है सब आत्मा ही है इस श्रुति के अनुसार रज्जु में कल्पित सर्पादि के समान ये प्राणादि आत्मा से भिन्न है ही नहीं ऐसा इसका तात्पर्य है एवं आत्मातिकेम्जु सर्पवदात्म कलता कवल निर्विकप तत्ति तो युक्त सौ विशंको तो वेदाथ विभागत कल्पयेत कल्पयती इदमें परम वाक्य मदी न्यात्मे जानोति तत्व ननध्याचे क्रियाफल उपासश्रुत मानव वचनम इस प्रकार रज्जु में कलित सर्प के समान जो आत्मा में कल्पित पदार्थों का आत्मा के सिवा असत्यत्व समझता है तथा आत्मा को श्रुति और युक्ति से परमार्थ निर्विकल्प जानता है वह निशंक होकर वेदार्थ की यह वाक्य इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है और यह अन्यर्थ परक है इस प्रकार विभाग पूर्वक कल्पना कर सकता है यह इसका तात्पर्य है जो अध्यात्म तत्व को नहीं जानता वह पुरुष तत्वतः वेदों को भी नहीं जान सकता अध्यात्म तत्व को न जानने वाला पुरुष किसी भी कर्म फल को प्राप्त नहीं करता ऐसा मनु जी का भी वचन है